स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण पूज्य विज्ञानानंद की स्मृति कथा स्वामी अजयानंद मुझे पूजनीय महाराज को मठ में कई बार देखने का सौभाग्य हुआ था पहले पहल तो उनकी वेशभूषा और बातचीत सुनकर यह धारणा हुई थी कि प्रचलित लोक व्यवहार और शिष्टाचार आदि के प्रति उनमें कुछ उपेक्षा का भाव है लेकिन बाद में उनसे कुछ घनिष्ठ रूप से बातचीत का सौभाग्य होने पर मन उनके प्रति आकृष्ट हो गया क्योंकि तब मुझे उनकी शिशु सुलभ सरलता हसा हँसी मजाक और आनंद प्रियता के साथ उनके अंतर्मुखी और आत्मसमग्नता के स्वभाव का समावेश देखने का अवसर मिला उनके संबंध में पूज्य ब्रह्मानंद महाराज ने कहा था विज्ञानानंद गुप्त ब्रह्मज्ञानी है हम यह बात जानते थे अतः उनके प्रति हम में एक विशेष आदर था एक बार उन्होंने मुझे एक लिफाफे पर यह पता लिखने को कहा डॉक्टर बेनी माधव एम ए बी एल एल एल डी आई उसके साथ इलाहाबाद आश्रम का पता भी लिखा बाद में मैंने उससे पूछा महाराज ये कौन है इस पर वे हंसने लगे बाद में खड़े एक साधु के इशारे से समझा कि महाराज ने अपने सेवक बेड़ी का ही नाम दिखाया था हम सभी हंसने लगे सन १९३३ के २२ दिसंबर को वे कोलंबो जाते हुए मद्रास आए वे इस यात्रा में शैलेश महाराज और समर महाराज को साथ लाए थे मद्रास मठ में वे निचली मंजिल में अपने कमरे में बैठकर अपने पहने हुए बहुत से कमीज आदि कपड़े एक के बाद एक जब निकाल रहे थे तब हम लोगों को कुतूहल से यह देखते हुए वे, वे हंस दिए मैंने कहा ठाकुर ने प्याज के छिलकों को एक के बाद एक निकालने की बात कही है यह भी प्राय उसी तरह का है यह सुनकर वे बोले शरीर के भीतर पंच कोश है उस पर यह और सात आठ कपड़े हैं यह न हो तो लोग आत्मा देख ले यह सुनकर हम सभी हंसने लगे एक नींबू काटना था छुरी लाने में विलम्ब हो रहा था इस बीच महाराज ने अपने एक जेब से सात आठ छुरियाँ निकाली देखकर हम हंसने लगे इस बार केवल दो दिन मद्रास मठ में थे प्राय दो सप्ताह के बाद कोलंबो से लौटते समय पुनः मद्रास आकर दो दिन ठहरे थे सन उन्नीस सौ जनवरी के दिन वे मद्रास स्टूडेंट्स होम के निचली मंजिल में ऑफिस में आकर बैठे पुजनी राजा महाराज के शिष्य राजा बहादुर रामानुजा चार्यार उस समय उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे कान में कहा अब क्या महाराज को एक बार ऊपर ठाकुर घर देवालय में ले जा सकते हैं मेरे महाराज को यह अनुरोध करने पर उन्होंने ठाकुर के एक चित्र की ओर उंगुली से दिखा कर कहा यह देख ठाकुर यहाँ पर है तब समर महाराज ने मुझे कान में कहा कि ऊपर चढ़ने में महाराज को कष्ट होगा अतः इसके लिए अनुरोध न करना ही अच्छा है वहाँ बहुत से शिक्षक और छात्र थे जो उन्हें प्रणाम करने और उनके कुछ उपदेश सुनने आए थे मैंने महाराज से कहा महाराज उन्हें कुछ कहिए इसके उत्तर में उन्होंने कहा क्या कहूँ उन्हें ठाकुर और स्वामी जी के उपदेश अच्छी तरह से पढ़ने को कहो इस पर भी सबके बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा स्वामी जी वांटेड यू टू बी स्ट्रॉग इन बॉडी एंड माइंड एंड डेवलप योर करेक्टर सो रिमेम्बर इट ऑलवेज जो हो इससे ही सभी को बहुत प्रसन्नता हुई सन उन्नीस सौ अड़तीस के जनवरी माह में मठ में नए मंदिर की प्रतिष्ठा हुई उस शुभ दिन ब्राह्म मुहूर्त में आत्मा राम का कोठा लेकर महाराज पुराने मंदिर के निकट से मोटर में बैठ कर नए मंदिर में प्रविष्ट हुए और उसे हम लोगों ने भी पुराने मंदिर से कुछ कुछ पूजा की वस्तुएं लेकर नए मंदिर में प्रवेश किया और सबकी जय ध्वनि के साथ प्रतिष्ठा कार्य सुसंपन्न हुआ इसके बाद वे प्रायः कहा करते थे अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है मेरे मिशन के जमशेदपुर केंद्र में रहते समय मैंने वहाँ के भक्तों के विशेष आग्रह के कारण पूजनी महाराज को कुछ दिनों के लिए जमशेदपुर ले जाने का प्रयत्न किया था महाराज थोड़े राजी थे पर मठ के संचालकों के राजी न होने के कारण महाराज को वहां ले जाया नहीं जा सका दीक्षा प्रार्थियों को मठ भेज दिया गया था श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद वे इलाहाबाद लौट गए उसके बाद उनकी देह दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई इसके बाद उन्होंने श्री ठाकुर स्वामी जी और त्रिवेणी माई पर पूर्ण निर्भर हो अंतिम समय में चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा के लिए काशी जाने के सभी आग्रहों को अस्वीकार कर दिया और निराहार अंतर्मुखी स्थिति में देश त्याग कर दिया इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार भी सभी के लिए एक उच्च आध्यात्मिक आदर्श का दृष्टान्त रख गए हैं पूज्य विज्ञानानंद महाराज की जीवन साधना और महासमाधि के दृष्टांत से श्री रामकृष्ण देव की सभी भक्त मंडली सदैव उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करेगी